शुक्लाम ब्रह्म विचार भू धातु से लुंग लाने के बाद प्रथम पुरुष क्वेश्चन में तिप लोप हो जाए किस सूत्र से अट आगम होगा किस सूत्र से किसकोट होगा अंग को अभूतकार तो हो गया करते से प्राप्त है उसके बाद करे हो जाएगा चिल्ली लूँगी चिल्ली को सीज़ हो जाएगा चिल्ली को सीज़ करने के लिए क्या निमित्त है लिंगा हम्म, कोई निमित्त नहीं चिल्ली होते ही चिल्हे सीच से सींच हो जाएगा आंख बंद करके चिल्ली लूँगी चिले सिच चिल्ली को सीज़ करने के लिए निमित्त नहीं है आगे सत्ता तो लगेगा थ घु पुभ्य सिच परस्मे पदेशु परस्म पदेशु परस्म पद प्रत्यय पर रहते सिच के लूक होगा किस धातु से गाति स्था घु पाभु गाति घु पा भूंसे घु संक धातु इनसे सिंच का लुक हो जाएगा सिंचो लुक से आते इनसे लुक हो जाएगा गापाणा दशा पिबती गृह थे इस वाक्य में कितने पद है पांच छह कोई दो में भी हैलो लिखा है ना हम्म नहीं पद से है नहीं पांच पांच से काम किसके पास है सौ अधिक चार पदे गा पऊ यह कितना हुआ इनाद पिवती तीन गृह थे चार वाह गा पऊ गाच पाच गा पऊ जो गाती में गा दिया है और पा है ये दोनों के लिए कहते रेखाते गा इस सूत्र में सर्वत्र सब स्थान में नहीं यहाँ एक इन को गादेश होता है इनो गा लुंगी इन का आदेश होगा तो उसका हो गया इण आदेश और पा धातु को पिबादेश होता है पिबती बनता है पारक्षण एक है पाति पाति कहेंगे तो पारक्षणार्थ पा धातु नहीं लेना पा घरा धमा से पा से पीवा है पीता है पिबती पानी पीता है सब पिबती तो तो और पा और पिबती और इनादेश ये दोनों ग्रहण होते हैं इसी सूत्र में तो इनो गा लुंगी से जो गा आदेश होता है इनको उसको लेना पा को पीवा आदेश होता है पीनने के अर्थ में पा पानी उस धातु लेना पा धातु नहीं लेना गृह गा यह यह कार्य अत्र इस सूत्र में इनादेस पिबती इनादेस पिबती पिबती स्थितिप निर्देश कर दिया है ग्रहण होते हैं तो यहाँ घा तिता घा पु घा घू भू है भू से पर सिच को लूक हो जाएगा आ भू सिच तकार सिच को लोक के सूत्र से सीज सार्वधातु कहे या अर्ध धातु कहे अर्धातु को जो सिज रहता तो उसको ईट आगम होता किंतु लुक हो गया अभी सिच का लुक होने पर भू धातु के आगे क्या मिलेगा आप तो तकार तो प्रत्यय है वो सार्वधातु के हैं सार्वधातु सार्वधातुवन से भू को गुण प्राप्त है किस सूत्र से उसको निषेद करने के सूत्र है के तो के भू सुभोष तिंगी भू सुतु के तिंगी परे गुणों न। और सु ये दोनों है स्वयं प्राणी पशा सु सार्वधातु तिंग पर हो तो गुण नहीं होगा तिंग कभी भी आर्ध धातु होता है क्या तीन के अर्धा तो होता है, है तो। कहाँ होता है लीट लखन में और आशीषलिंग लिंगा आशीर्लिंग में आशीषलिंग नहीं करना आशीर्लिंग में लिंगाशिष्य में न लिंगाशिष सूत्र है कहाँ होता है प्रश्न करें तो कहाँ था है आशीर्लिंग और कहाँ होता है लिट लगाने में इसलिए सार्वधातु को विशेषण दिया सार्वधातु को तेंग पर हो तो गुण नहीं होगा तो यहाँ सार्वधातु को तेंग है गुण निषेध हो गया तो रूप बन गया अभूत क्या रूप बना अभूत सरल है ना नहीं सिचिलूक हो गया कोई कह रही नहीं तो आ अभूत कह मिल गया इधर से क्या रूप बन गया अभूत आगे पढ़ते क्या है तस्क हो जाएगा काम किसो से क्या रूप बनेगा सिच होगा सिच को लू करो तो सीधा ही अभूत गुण नहीं है अभूत आम जी, झीझी को हो जाएगा झू अंत इत अंत रहेगा क्या रहेगा हाँ अंत से भू अगर अंत समय तो होता अन्न अं रह जाएगा और यहाँ भू का आगम करने के लिए कोई सूत्र है भूवुंग लुंग लिटो लुंग लगर के आचपन मिल गया भूका गएगा भू का अभूव अन अभूवन क्या बना अभूत अभूतां अभूवन क्या अभूत अभूतां बना सिपाने पर सिप अभू सिप ये सिच लोक होगा इत से ही चला गया क्या रहेगा सरकार का विसर्ग और द्रुत्व विसर्ग क्या बनिया अभू आगे क्या प्रत्यह थर्स को हो जाएगा तम क्या रू बनेगा अभू तम सि कहाँ गया किस अभू तम बन आगे क्या प्रत्ये है थ को क्या आदेश होगा किस सूत्र से क्या रो बनेगा स्विच होगा किस सूत्र से चिले स्विच चिले किस सूत्र से होगा स्विच का लू किस सूत्र से रूप क्या बनेगा अब तो आगे क्या पढ़ते है मेप को क्या देश होगा आम स्विच होगा अगर आम है अम उन्हें पर अश मिल जाएगा बूको हो जाएगा किसत से भूक हो जाएगा किसको किस को होता है भू को भूभ हो जाएगा भू अम अभूवम क्या बनेगा अभूवम अभू अगर वश के शकर कहाँ जाएगा नितंग तो क्या करेगा तो लोप हो जाएगा मस का भी व और वाह कोई टम होगा ना नहीं क्यों नहीं हुआ होगा अर्धातुआ नहीं वाह अर्धा धातुआ नहीं किस तर से लिट लकार में बा कोई इटागम होता ना नहीं वहां क्या था हाँ अभो व अभो मीच का लुक हो जाएगा क्या रूप बना अभूत तो सरिना नहीं स सोल करके बोलो सौभूत तूता भुवन तम भुव तमा भू तम भू तम तम भू युवाभूत युय अभूत अहम अभू फिर एक बार बोलो सो सो, सोभा सभूत सो सभूत सो योगे अडाटू अडाटू, आगे आएगा आजादी धातु को आठ आगम होता है क्या सूत्र आठ आठ नोनों का निषेध कर देगा तो माँ जोड़ दिया अभूत के आठ नहीं हुआ खाली भूत मां भगवान भूत माँ भवानु भूते में बीच में भवान इसलिए दिया है ऑट नहीं हुआ स्पष्ट करने के लिए नहीं तो माँ भूत कहेंगे तो ऑट हुआ या नहीं हुआ पता नहीं चलेगा ऑट करेंगे तो स्वयं दीर्घ होगा तो माँ भूत बन जाएगा माँ भवान भूत में ये भूत कहाँ का रूप है किस लगा लुंग लकार ऑट एगम हुआ ऑट एगम प्राप्त था किस ते से निषेध किसे हुआ मास महा लुंग लकार क्या लंग लकार लंग लकार है लंग, लंग लकार लका लका लका लका के में अट हुआ नहीं क्यों नहीं न मांग हुए मांग हुए नहीं हुआ माँ में लंग लकार किस तरह से क्या स्मस्तरे क्या स्मोत्तरे लंग भूत ये किस प्रकार का, ना तरुण ना तरुण रुण रुण। ये लगार का है ये का हाँ, है ला देख रहे बोलो मास भूत किस प्रकार का है कि धातु से किस सूत्र से सेवा लुंग चार लंग लुंग लुंगवीर सेवा अट नहीं हुआ अट निश्चित किससे हुआ हाँ मास मूत मां भवान भूत का क्या अर्थ है मां भवान भूत का क्या अर्थ है आप भूत प्रेत नहीं है <laughs> भूत नहीं है ना आप नहीं नहीं था था अर्थ नहीं है यही प्रश्न है अति अर्थ नहीं है आप नहीं हो नहीं रहे नहीं थे भी हो सकता है नहीं होंगे नहीं हो विधि अर्थ में भी आप नहीं रहे माँ भवान भूत तो किसी भी अर्थ में किसी लकार में भी हो सकता है लुंग अर्थ नहीं ये लुंग हुआ मांग योग से लुंग हुआ इसलिए सर्व लकार अपवाद आप नहीं है आप नहीं हो तो भी हो जाएगा लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपतो लिंग लकार लाने के लिए सूत्र है लिंग के निमित्त में लिंग होता है लिंग के जो निमित्त जहाँ जहाँ ऐसे प्रकार निमित्त होने पर लिंग होगा क्रियाया अतिपत्तो क्रिया अति की अतिपत्ति का तो अनिष्पत्ति क्रिया की निष्पत्ति नहीं ऐसा मालूम होने पर हेतु हेतु लिंग एक सूत्र है हेतु हेतु मथोर लिंग एक हेतु और एक मत हेतु होता है कारण हेतु मत होगा कारण वाला कारण वाला मित्र कार्य ऐसे कार्य कारण भाव जहाँ है हेतु हे, हेतु मत हेतुमतभादिंग निमित्त बोलो तत्र त्र भविष्यर्थे लिंग सैत क्रियापत्तों गम्यम जहाँ हेतु, हेतु भाव आदि है जिसके कारण लिंग होता है शुभष्टिचेत भावेत, तथा शुभिक्षम अवेत भावेत, यदि वर्षा हो तो अच्छा अन्न हो मिले ये हेतु हेतुमत तो से लिंग होता है किंतु जहाँ भविष्यत लिंग का निमित्त है किंतु भविष्य हुआ तो वहाँ लिंग लकार हो जाएगा केन्तु इसमें एक, एक विशेष है जहाँ होने की क्रिया नहीं होने की संभावना हुई, जहाँ होने की संभावना वहाँ लिंग लगा नहीं होगा अभी यदि हो वर्षा हो जाए तो रात को ठंडी लगेगी कहीं बादल देखकर करके कोई कहा वर्षा होने की संभावना तो लिंग लकार ही लगेगा बहुत गर्मी है मेघ का प्रश्न नहीं वर्षा का प्रश्न नहीं कोई कहता अभी वर्षा हो जाए तो बड़ा अच्छा होता वहाँ वर्षा होने की संभावना है तो वहाँ लिंग लकार लगेगा होगा क्यों क्रिया की अनिस्पत्ति तो तो होने तो की संभावना अभी बर्फ़ गिर जाता तो बड़ा ठंडा होता बर्फ़ गिरने की संभावना है नहीं है तो लिंग लगा हो जाएगा जहाँ क्रिया की अनिष्पत्ति वर्षा बिल्कुल नहीं होती यदि वर्षा हो जाता तो बड़ा तो अच्छा होता अच्छा भिक्षा होती।, होती अच्छा अन्न हो जाता तो वहाँ लिंग निमित्त है भविष्य तर्थ है किंतु क्रिया की अनिस्पत्ति क्रिया नहीं होने वाली तो लिंग लगा लगेगा क्रिया होने वाली है तो कर नहीं होगा क्रिया अनिष्पत्तो भू धत् से तिप प्रथम पुरुष क्वेश्चन में कर्तव्य प्राप्त है कर्तव्य प्राप्त है उसके बाद करेगा सतासी हो गया इत के ही कार्य चल जाएगा और ओटागम की सूत्र से अभू शत शी आर्धातुक संज्ञा आर्ध धातुक स आर्ध धातु का शेड बला आदे इट होगा भू को गुण हो जाएगा सार्व धातु का आर्ध धातु के अब आदेश अभवी को हो जाएगा आदेश प्रत्यय हो अभविष्यत क्या बनेगा अभविष्य तस् प्रत्यय को ताम हो जाएगा क्या रू बनेगा अभविष्यता इट गुण अबाधे सौम्य बराबर है अट अभविष्य बराबर है सौम्य अभविष्यत अभविष्यतां आगे अभविष्य झीको अंत्य होता है इत समुभव क्या बचता है प्रत्यय अन अभविष्य अग्रे अन क्या सत्तः लगेगा अतुण है क्या ऋ बनेगा अभविष्यन क्या ऋ बनावी अभविष्यत को होगा सित अष्य अग्र सकार क्या होगा अभविष्य अगे तम तस्क होगा क्या रूम बनेगा अभविष्य तम आगे अभविष्य आगे मीप को होगा अभविष्य अग्र अम क्या गया हमें पूर्व क्या बनेगा अभविष्यम फिर बस के सकार नित्यंगित अभविष्य अग्रे व ठीक है अभविष्य अग्रे व क्या रू बने क्या रुबने? सुतल लगे अतो दीर्घ यही क्या रू बनेगा वह विसर गया नहीं, नहीं। मस के सकार नित्यंगित अभविष्य अग्रे अतो दीर्घ लगेगा क्या रू बनेगा बोलो रूपए भी अभविष्य सो सो भविष्य देखो पुस्तक देखो सुवृष्टिश्चिष्यत तदा सुभिक्षा में भविष्य इत्यादि ज्ञा सुवृष्टि यदि हो जाती हो जाए तो अच्छे भिक्षा मिलेगी भोजन मिलेगा अन्ना बहुत हो जाएगा ये से लिंग लकार प्रयोग होता है अभी लुंग लोकार का रूप लिखना कर्ता के साथ पुस्तक बंद करके कर्ता के साथ लुंग लकार का रूप जिनको लुंग लकार रूप नहीं उपस्थित नहीं होता है वो विधिलिंग आसिलिंग का रूप रेखो विधिलिंग का और आसिलिंग का रूप अभी त्वम कर्ता के साथ प्रत्येक लकार का एक एक रूप दस लकार का दस रूप त्वम के साथ त्वम कर्ता के साथ जो रूप बनेगा एक लकार का एक रूप जैसे स्भवती स्वभूव स्वभविता सभविष्य ऐसे बना से के साथ एक एक ग्रुप एक लकार के एक ग्रुप भू धातु जितने सूत्र लगे जो रूप बने इस तैयार करने पर आगे सरल से हो जाता है देखो आगे के धातु अत सातत्य गम निरंतर जाने के लिए चलते समझने के लिए सातत्य गमन सर्वदागमन अत धातु है अत में अकार की संज्ञा त में अःदेश जमुना शिखे अत रहेगा तीप हो जाएगा सप हो जाए करतरी सप कोई काम नहीं गंत है गुण नहीं होगा अतति बने गया तस में क्या बनेगा अततः जे में अतंती जुअत हो जाएगा तो गुण अतति अततः अतंती आगे अतसी अतथह अतथ अतामी में अत दीर्घ यहीं लगेगा अतामी अताव अतामह बोलो रू बोलो जो से अत लेट लकार धातु अगर तिप तिप को न लादिश करने के लिए क्या सूत्र नल करेगा अ चुट्टू हल अत्यम अ रहेगा अतरे तो अ धातु को यहाँ भू का गम होगा भू धातु को भू यहाँ भू का गम नहीं दी होगा नहीं। किस सूत्र से अत को द्वित वगैरह अत अत अ पूर्वाभ्यास हला आदि से आदि में हल है तो नहीं रहेगा तो अलोप हो जाएगा केवल और रहेगा आदि हलो तो रहेगा आदि हॉल तो अन्य लोप हो जाएगा अभ्यास में रहेगा अ ह नहीं ना तो नहीं रहेगा आदि में हल रहेगा तो रहेगा आदि में हल नहीं तो अन्य लोप हो जाएगा अच के लिए कुछ नहीं कहा आदि में हल हो तो रहेगा आदि में हल नहीं तो अंत में हल हो तो लोप हो जाएगा तकार का लोप कर दो तो आदि में और अ को और रह जाएगा अत अः लगेगा भवतरा लगे या? कुछ नहीं अभ्यास चर्चा कोई कार्य नहीं सीधा एक सूत्र लग जाएगा अत आदे, आदे। अभ्यास से आदे अत दीर्घ स आधे अथ अथ में तकार तपर अभ्यास आदि अगु दीर्घ हो जाएगा दीर्घ से अभ्यास में आ हो जाएगा आ अगर अ अत तो उन्हें पर्व पर जाएगा क्या लगेगा अकस्मण दीर्घ आ बनेगा अगरे त है अत बने क्या रो बनेगा आतः अभ्यास में सर्वत लग जाए आधे आ हो जाएगा धातु के साथ अकस्माण दीर्घ हो जाएगा आ त बनिया आगे प्रत्यय जोड़ दो अतुष्प्रतह क्या बनेगा अतः तो तो। आगे प्रत्यय क्या है क्या बनेगा आ तुह आगे प्रत्यय क्या है थ तो अर्धातु है क्या ईटा कम होगा कि सूत्र से प्रत्यय क्या हो गया इत आ तो अगर इत मिला दो आ तिथ आ कहाँ से आया कोई कहते अतिक तो सूत्र की क्या आवश्यकता है अभ्यास में अ धातु का दोनों मिल करके आ हो जाता हाँ आकस्मण दीर्घ नहीं होता अतगुण अतगुण अतः ना अति <laughs> हाँ, क्या सूत्र है आतो गुणे संस्कृत है जिसको जैसा जो बनना ऐसे बोलना अतोगुणे अतगुणे नहीं आतो गुणे अकस्माण दीर्घा नहीं होता इसलिए अत आदि सूत्र बनाना पड़ा आती आतिथ आगे प्रत्यय क्या है अतुस आत आत अगर अतुस मिला तो आत आगे प्रत्येह आ क्या माने रूप आ तो आगे पढ़ते क्या है लो क्या रो बनेगा आ तो आगे पढ़ते क्या है इट होगा क्या रो बनेगा आती वह आगे देखो हो गया सर क्या बनेगा रूप बोलो आ तो तो कितने बनना तीन बार बनना क्या क्रिया को जोड़कर बोलो स आत आत आत किस हो गया बोलो रू बोलो आत आगे लकार क्या है लूट रहे धातु क्या है अत अगरे ती से ताश से ताश आ जाएगा आ जाएगा ईट हो जाएगा अति ताश अगर लुट प्रथम से डारो रस ढीत अब अवश्य अभी टेलो पो क्या बनेगा अति ता आगे रोहू में क्या सूत्र लगेगाहू आनेगा लुटो प्रथम सु रिच रह आने के बाद अतितास अगरे रहु क्या सो तो लग गया अतिता रोहू आगे प्रत्ये क्या है रस अतिता अगर रस अतितास अगर रस क्या सो है रहो क्या रहो क्या अतिता रह आगे क्या प्रत्ये सि गया ताशत्यो लोप क्या करेगा तास के का लोप हो जाएगा जिसको याद है सर ले अब पहले पता नहीं तो आकाश भाया करण खुजी आकाश को देखना पड़ेगा अति ताश अगरे शिविका रिच रे लोप से ताशस् ताश के सका लोप कर दो क्यारो बनेगा ती में ये कहाँ से आया किसोत से किसको ईट हुआ ताश को सार्वधातु या अर्धातु ताश किशोत्र से अति ताश बन गया आगे क्या प्रत्ये थ क्या रो बनेगा अतिताश थकार का लोप हुआ नहीं हुआ आगे क्या प्रत्ये था उसको क्या आदेश होगा तस्तम बना नहीं लगेगा ईटागम होगा हैं क्या रो बनेगा अति ताश आगे प्रत्येह क्या है ताश के सकार के लोप किसूस से होगा क्या रो बनेगा अति ताश में आगे बस है क्या रूप बनेगा अतिता आगे मस्त बन गया रूप बोलो अतिता किस लकार हो गया किस लकार लकार कितने लाइ तीन आगे कौन से लकार लेट लकार में होता है सतासी लीट होगा आदेश पत्र लगेगा रूप क्या बनेगा अतिश्यति आगे आगे क्या विशेष उत्तर लगेगा यहाँ झुवंत और अतो गुणे पर हाँ सिर्फ में क्या बनेगा अतिश्य सी आगे क्या उत्तर लगेगा विशेष अतोदी में अतिश्यामी रूप विसर्ग जहा बोलना जिस रूप में विसर्ग पहला बोलो अति कर्ता के साथ बोलो ताम अति हाँ बोलो अतिश्यति बोलो अतिश्यति धातु क्या है अति कैसे आम किसको हुआ श्या को हाँ ईटे आम किसको हुआ श्या कहाँ से आया श्याम में दंत से, में से आ, कहा, कहा है तार मूर्धन से रूप में दंत से है मूर्धन से कैसे होगा हाँ कहाँ कहाँ देश प्रत्यु लगेगा सताईस लीट कहाँ लगेगा ईट कहाँ होगा सब जगह पर क्या बोलो अतिश्यति आगे कौन सा अल का है लोट है अत बनता है अत बनाता एक सूत्र लगाने से लोट बन जाएगा क्या लगाना सूत्र ए रूह ई को ऊ कर दो क्या रू बना अत और एक रूह बनाने के सूत्र है क्या सूत्र है तू यो नहीं तू यो बोलो क्या रू बनेगा अत तात अत तु अत आगे तस को हो गया ताम क्या सूत्र क्यारो बनेगा ताम आगे जेवंत तो ए रूप लग जाएगा अतगुणे क्यार बनेगा अतंतु शिव को शेर ही शेर अच्छ आगे अत क्या बनेगा अत आगे तात कहाँ से आया अत अत आगे अत तम अतत मे को मेयर नहीं कैसे चला गया आठ आगम होगा किसोत्र से क्या रूप बनेगा अता नहीं आ, आ, आ, आ, आ, करते सब होता है नहीं होता है अरे बड़े रूपों बोलते लोट लगा पूरा होने वाला है अरे करते सब नहीं होता है करते सब होता है अता आगे क्या रूप बनेगा तो देर कहा लगेगा नहीं नहीं लगे लगेगा अब तीछे आता हो गया अता नहीं अता अब अतः विसर्ग कहा रू बोलो विसर्ग जहा है रूप बोलो कहीं है रो बोलो अत तो कारांत तो जो रूप है बोलो नहीं फिर बोलो आता तो नेता तो। बसाने